पातंजलोग प्रदीप अथ योगाशासिंब मृदयोपलिप्त तेजोमय भ्राजते तुद्धांत तद्वात्मतत्व प्रसमीक्ष दिखी एकताशोक इसके पीछे उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है जैसे वह रत्न जो मिट्टी से लिथला हुआ होता है जब धोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता है इस प्रकार देही पुरुष फिर आत्मतत्व आत्मा के असली स्वरूप को देखकर शोक से पार हुआ कितार्थ हो जाता है यदात्मतत्व तो ब्रह्मतत्व दीपोपमेने युक्त प्रपच्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्वर्विशुद्धम ज्ञावा देव मुच्यते सर्वपाश फिर जब योगयुक्त होकर दीपक के तुल्य आत्म आत्मतत्व से ब्रह्म तत्व को देखता है जो अजन्मा अटल कूटस्थ और सब तत्वों से विशुद्ध है तब उस देव शुद्ध परमात्म तत्व को जानकर सब फांसों से छूट जाता है कठोपनिषद अध्याय दो वल्ली तीन यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञाना मनसा सह बुद्धिश्च न विचेषति तामाहु परमाम गतिम ताम तामाु परमा गति मनते स्थिरधारणाम अप्रमत्तस्तदाती योगो ही प्रभुआ जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं प्रत्याहार द्वारा अंतर्मुख हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है चित्त की सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है उसको परम गति सबसे ऊँची अवस्था कहते हैं उसी को योग मानते हैं जो इंद्रियों की निश्चल धारणा है उस समय वह योगी प्रमाद से अपने स्वरूप को भूला हुआ जो वृत्ति स्वरूप प्रतीत हो रहा था उससे रहित होता है अर्थात शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित होता है क्योंकि योग प्रभाव और अप्यय निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव अर्थात प्रकट होने और व्युत्थान के संस्कारों के अभिभव अर्थात दबने का स्थान है न वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा अस्ती ब्रूत कथम तदुपलभ्य अस्तोपलबोभ अस्तिपलब्ध तत्वभावः प्रसीदति वह आत्मा न वाणी से न मन से नंखों से पाया जा सकता है वह है ऐसा कहने के सिवा उसे कैसे उपलब्ध करें वह है इस रूप से और स्वरूप से उसको जानना चाहिए जब वह है इस प्रकार अनुभव कर लिया है तब उसका तत्व स्वरूप स्पष्ट हो जाता है विशिष्ट रूप से उसका वह है करके और शुद्ध स्वरूप में उसका तत्व भाव अनुभव करते हैं गीता अध्याय ६ योगी यंजीत सततम आत्मा रहसी स्थित एकाकी यतचिता निराशे अपरिग्रहः योगी अकेला एकांत स्थान में बैठकर एकाग्रचित्त होकर आशा और संग्रह को त्याग कर निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े शुचुदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मन नात्युत्थित नातिचम तैलाजिनकुशोत्तरम तत्रकाग्रम मन कृत्ता यत चित्तेन्द्रिय उपविश्यासने युद्याग योगमात्मा विशुद्ध है वह योगी पवित्र स्थान में जो न तो अति ऊंचा हो और न अति नीचा कुश उनका आसन और वस्त्र को बिछा उस आसन पर एकाग्र मन से बैठकर इंद्रियों और चित्त को वश करके आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करे समम काय शिरोग्रीव धारियचल स्थिर संप्रेक्षनाशिकग्रम स्व नवलोकेन, सिर गर्दन और धड़ एक शीज में अचल रखकर स्थिर रखकर, इधर उधर न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे प्रशातात्मा विगत भी, ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित् तो, युक्त आसीत मत्पर और शांत चित्त, निर्भय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन का संयम कर मुझ परमात्मा में परायण हुआ योग युक्त होवे